श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट खंड ख परिच्छेद एक अठारह सौ पचासी नरेंद्र द्वारा श्री रामकृष्ण का प्रचार कार्य श्री रामकृष्ण देव के उस सार्वभौमिक सनातन हिंदू धर्म का स्वामी जी ने किस प्रकार प्रचार करने की चेष्टा की थी उसकी यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ईश्वर दर्शन श्री रामकृष्ण की पहली बात यह है कि ईश्वर का दर्शन करना होगा कुछ मंत्र या श्लोकों को कंठस्थ कर लेने का ही नाम धर्म नहीं है भक्ति यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारे तभी ईश्वर दर्शन होता है चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में उनके एक दिन के वार्तालाप की हमें याद आ रही है दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में वार्तालाप हो रहा था रविवार छब्बीस अक्टूबर अठारह सौ चौरासी ईस्वी श्री देव काशीपुर के महिमाचरण चक्रवर्ती तथा अन्य भक्तों से कह रहे थे शास्त्र कितने पढ़ोगे केवल विचार करने से क्या होगा पहले उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करो पुस्तकें पढ़कर क्या जानोगे अब तक बाजार में नहीं पहुंचते तब तक दूर से केवल हो हो शब्द सुनाई देता है बाजार के पास पहुँचने पर कुछ दूसरा शब्द सुनाई पड़ेगा और अंत में बाजार के भीतर पहुँच साफ साफ देख सकोगे सुन सकोगे आलू लो पैसे दो खाली पुस्तकें पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता पढ़ने तथा अनुभव करने में बहुत अंतर है ईश्वर दर्शन के बाद शास्त्र विज्ञान आदि सब कूड़ा कर जैसे लगते हैं बड़े बाबू के साथ परिचय आवश्यक है उनके कितने मकान कितने बगीचे कितने कंपनी के कागज हैं यह सब पहले से ही जानने के लिए इतने व्रज्र क्यों हो रहे हो चाहे धक्का खाकर या दीवाल फाँद ही सही किसी न किसी तरह बड़े मालिक के साथ एक बार परिचय तो कर लो तब यदि इच्छा होगी तो वे ही कह देंगे कि उनके कितने मकान हैं कितने बगीचे हैं कंपनी के कितने कागज हैं मालिक के साथ परिचय होने पर फिर नौकर चाकर द्वारपाल सभी लोग सलाम करेंगे सभी ऐसे एक भक्त बड़े मालिक के साथ परिचय कैसे होता है श्री रामकृष्ण उसके लिए कर्म चाहिए साधना चाहिए ईश्वर है इतना कहकर बैठे रहने से काम न चलेगा उनके पास जाना होगा निर्जन में उन्हें पुकारो यह कहकर प्रार्थना करो हे प्रभु दर्शन दो व्याकुल होकर रो कामनी कांचन के लिए जब पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी जरा पागल बनो लोगों को कहने दो कि अमुक ईश्वर के लिए पागल हो गया कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो केवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा हालदार पुकुर में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं तालाब के किनारे पर केवल बैठे रहने से ही क्या मिल सकती है खुराक डालो धीरे धीरे गहरे जल में मछलियाँ आएंगी और जल हिलेगा उस समय आनंद आएगा संभव है मछली का कुछ अंश एक बार दिखाई भी दे और मछली को छलांग मारते हुए भी देखो जब उसको प्रत्यक्ष देखा तो और भी आनंद ठीक यही बात स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा के सम्मुख कही है अर्थात धर्म का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना उनका दर्शन करना हिंदू शब्द हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में समय बिताना नहीं चाहता वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना चाहता है कारण ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही समस्त शंकाएँ दूर हो सकती हैं अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देते हैं कि मैंने आत्मा का दर्शन किया है मैंने ईश्वर का दर्शन किया है हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य केवल एक ही है और वह है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना देवता बन जाना ईश्वर के निकट पहुंचकर उनका दर्शन करना और इस प्रकार ईश्वर सानिध्य को प्राप्त कर उनका दर्शन कर लेना उन्हें स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना यही असल में हिंदू धर्म है हिंदू धर्म से उद्धृत